प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला गुरु तत्व जिज्ञासा सत्संग में कई बार आपसे सुनते हैं कि गुरु शरीर नहीं एक तत्व है जबकि शास्त्र तो कहता है ध्यान मूलम गुरोह मूर्ति पूजा मूलम गुरोह पदम गुरु गीता तब क्या गुरु के शरीर का कोई महत्व नहीं है समाधान जो गुरु उपदेश करता है कि तुम शरीर नहीं चेतन आत्मा हो वह अपना स्वरूप क्या समझता है गुरु जिसे अपना स्वरूप समझता है वही गुरु तत्व है और वह चेतन ही है इसी दृष्टि से हमने कहा था कि गुरु एक तत्व है और शरीर माध्यम जैसे सृष्टि के लिए माया एक माध्यम है तत्व तो ब्रह्म ही है परंतु माध्यम की उपेक्षा करके व्यक्ति तत्व नहीं पहुँच सकता इसलिए माध्यम का महत्व कम नहीं है एकलव्य को विद्या तो गुरु तत्व से मिली परंतु उसने जो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी उसका बड़ा महत्व उसके अंदर था उसे वह चेतन ही समझता था उस मूर्ति की उपेक्षा करके नहीं बल्कि उसकी पूजा करके ही वह गुरु तत्व से संबंधित हुआ था इसलिए व्यवहार में तो शरीर ही गुरु है वहाँ उसकी उपेक्षा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है यदि शिष्य किंचित भी उपेक्षा करेगा तो अपने मार्ग से भटक जाएगा और गुरु से कोई शक्ति गृहित नहीं कर पाएगा गुरु एक तत्व है ऐसा कहने में ध्यान मूलम गुरो मूर्ति ही का कोई खंडन नहीं है व्यवहार में आप ध्यान करेंगे तो गुरु की जैसी मूर्ति है उन्हीं का ध्यान करेंगे पूजा भी करेंगे तो चैतन्य अभ्यास से विशिष्ट जो शरीर है उसी की पूजा होगी न कि तत्व की परंतु जब आपको ज्ञान हो जाएगा तब समझ अलग हो जाएगी ईश्वरों गुररात्मेति मृतभेद विभागिने आप गुरु तत्व से अभिन्न हो जाएंगे जिज्ञासा शास्त्र में गुरु तत्व को सबसे ऊपर बताया है नास्ति तत्वम गुरोह परम इसका क्या तात्पर्य है समाधान आपके सामने प्रत्यक्ष परमात्मा तो गुरु ही है उसके बिना आप परमात्मा को समझ भी नहीं सकते अपने बुद्धि से कोई भी परमात्मा को नहीं समझ सकता परमात्मा और जीव एक है एक ज्ञान बिना गुरु के संभव ही नहीं है जो आपको परमात्मा का दर्शन करा दे और वही परमात्मा आपका आत्मा है ऐसा बोझ करा दे उस गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं दिखता जिज्ञासा आजकल समाज में ढोंग बहुत बढ़ गया है इसलिए ज्ञानी अज्ञानी का पता लगाना कठिन हो गया है कृपया बताइए कि इस परिस्थिति में सही गुरु का चयन कैसे करें समाधान साधक के सामने यह समस्या बड़ी जटिल है क्योंकि गुरु को पहचानने का कोई निर्धारित लक्षण नहीं है पर साधक को इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है यदि उसकी लगन सच्ची है तो परमात्मा अवश्य ही उसको गुरु के रूप गुरु के लिए कोई मार्ग बताएगा वैसे तो ज्ञानी महापुरुषों को पहचानना सहज नहीं है तो भी गीता योग वाशिष्ट इत्यादि ग्रंथों में ज्ञानी के जो लक्षण बताए हैं उनके अनुसार कुछ अनुमान लगाया जा सकता है पर गुरु चयन करने के लिए यह ठीक ठीक नियम नहीं कह सकते इसलिए साधक को परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए कि वे जो करेंगे वह हमारे हित में ही होगा जिज्ञासा क्या गुरुदेव के सामने खड़ाऊ पहन सकते हैं समाधान गुरुदेव के सामने खड़ाऊ पहन नहीं चलना चाहिए